संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व कौरवों का भयभीत होकर भागना पिता की मृत्यु सुनकर अस्वस्थामा का कोप और उसके द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग संजय कहते हैं महाराज आचार्य द्रोण के मारे जाने के बाद कौरवों को बड़ा शौक हुआ उनकी आंखों से आंसू बह चले लड़ने का सारा उत्साह जाता रहा वे आप से विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेर कर बैठ गए दुर्योधन से सब वहां खड़ा नहीं अब वहां खड़ा नहीं रह गया वह भागकर कर अन्यत्र चला गया आपके सैनिक भूख व्यास से विकल थे वे ऐसे उदास दिखाई देते थे मानो लू की लपट में झुलस गए हो, मृत्यु से सब पर भय छा गया था इसलिए सब भाग गए गंधार शक् सूत पुत्र कर्ण मद्र राज आचार्य कृप और कृतवर्मा भी अपनी अपनी सेना के साथ भाग चले दुसाधन भी आचार्य की मृत्यु सुनकर घबरा गया था अतः वह भी हाथियों की सेना लेकर भाग निकला बचे हुए को साथ ले सुसर्मा भी पलायन कर गया कोई हाथी पर कर भागा, कोई रथ पर कुछ लोग घोड़ों को रणभूमि में भी छोड़कर भाग खड़े हुए, कोई पिता से से, जल्दी भागने को कहते थे, कोई से, कोई भाइयों मामा और मित्रों को तेजिस करते हुए भाग रहे थे इस प्रकार जब आपकी सेना भयभीत एवं अशक्त होकर भागी जा रही थी उस समय अश्वस्था ने दुर्योधन के पास जाकर पूछा भारत तुम्हारी सेना त्रस्त होकर भाव क्यों रही है तुम इसे रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं करते पहले की बात तुम्हारा मन आज स्वस्थ नहीं दिखाई देता कर्ण आदि भी यहाँ नहीं ठहर पाते और दिन भी भयानक युद्ध और भी दिन भयानक युद्ध हुए हैं पर सेना की ऐसी दशा कभी नहीं हुई बताओ तो किस महारथी की मृत्यु हुई है जिससे तुम्हारी सेना इस अवस्था को प्राप्त हो गए द्रोणाचार्य का यह प्रश्न सुनकर भी दुर्योधन उस घोर अप्रिय समाचार को मुंह से नहीं निकाल सका केवल उसकी ओर देखकर आंसू बहाता रहा इसके बाद उन्होंने कृपाचार से कहा आप ही सेना के भागने का कारण बता दीजिए बारंबार अस्वस्थ थामा से द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनाने लगे उन्होंने कहा था हम लोग आचार्य द्रोण को आगे रखकर पांचाल राजाओं से संग्राम कर रहे थे उस युद्ध में जब बहुत से कौरव योद्वा मार डाले गए तो तुम्हारे पिता ने कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया और भव्य नामक बाणों से हजारों शत्रुओं को सफाया कर डाला उस समय काल की प्रेरणा से पांडव के कह मत् और विशेषता पांचाल वीरों में से जो दो भी द्रोण के रथ के सामने आए वे सब नष्ट हो गए फिर तो पांचाल योद्धा भाग खड़े हुए उनका बल और पराक्रम धूल में मिल गया देव शाह खो बैठे और अचे हो गए उन्हें द्रोण के बाणों से पीड़ित देव पांडवों की विजय चाहने वाले श्रीकृष्ण ने कहा ये आचार्योण मनुष्यों से कभी नहीं जीते जा सकते औरों की तो बात ही क्या है इंद्र भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते मेरा ऐसा विश्वास है कि अस्वस्थामा के मारे जाने पर ये लड़ाई नहीं कर सकते इसलिए कोई जाकर इन्हें अस्वस्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुना दे जब आज और सबने तो मान ली केवल अर्जुन को पसंद नहीं आई युदेष ने भी बड़ी कठिनाई से इसे स्वीकार किया भीमसेन ने लजाते लजाते तुम्हारे पिता के सामने जाकर कहा अश्वस्थामा मारा गया पर उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया इसी बीच में भीमसेन ने मालवा के राजा इंद्रवर्मा के अस्वस्थामा नामक हाथी को मार डाला इसे ने भी देखा ने सच्ची बात का पता लगाने के लिए राजा युधिष्ठी से पूछा अश्वस्थामा मारा गया या नहीं मिथ्या भाषण में कितना दोष है यह जानते हुए भी युधिष्ठिर ने कह दिया अस्वस्थ मारा गया परंतु हाथी अंतिम वाक्य उन्होंने धीरे से कहा जिसे तुम्हारे पिता सुन नहीं सके अब उन्हें तुम्हारे मरने का विश्वास हो गया वे संताप से पीड़ित हो गए अब युद्ध में पहले का सा उत्साह न रहा उन्होंने दिव्यास्त्रों का परित्याग कर दिया और समाधि लगाकर बैठ गए उस समय धृष्ट दुम ने पास जाकर बाएं हाथ से उनके केस पकड़ लिए और उनका सिर झड़ से अलग कर दिया सब योद्धा पुकार पुकार कर कर रहे थे न मारो न मारो अर्जुन तो रस से उसके पीछे दौड़ पड़े और बाह उठाकर बारम्बार कहने लगे आचार्य को जीवित ही उठा लाओ मारो मत इस प्रकार सब लोग मना करते ही रह गए परंतु उस ने तुम्हारे पिता को मार ही डाला उनके मारे जाने पर हमारा भी जाता रहा, इसलिए भाग रहे हैं धृतराक्ष ने पूछा संजय आचार्य द्रोण को मानव वरुण आग्नि ब्राह्म आंद्र और नारायण अस्त्र का भी ज्ञान था वे धर्म में स्थित रहने वाले थे तो भी धृष्ट ने उन्हें अधर्म पूर्वक मार डाला वे शस्त्र विद्या में परशुराम की और युद्ध में इंद्र की समानता रखते थे उनका पराक्रम कार्त के समान और बुद्धि बृहस्पति के तुल्य थी वे पर्वत के समान स्थिर और अग्नि के समान तेजस्वी थे गंभीरता में सुभद्र समुद्र को भी मात करते थे ऐसे धर्मिष्ट पिता को धृष्ट दुम के द्वारा अधर्मपूर्वक मारा गया सुनकर अश्वस्थामा ने क्या कहा संजय कहते हैं पापी मेरे पिता को छल से मार डाला है यह सुनकर पहले तो रो पड़ा उसकी आंखों से आंसू लगे पूछता तम बार हुआ वह दुर्योधन से बोला राजन मेरे पिता ने हथियार डाल दिया था तो भी उन नीचों ने उन्हें मरवा डाला इन धर्म ध्वजों का किया हुआ पाप आज मुझे मालूम हो गया ने भी जो निषतापूर्ण क्रूर कर्म किया है उसे भी सुन लिया मेरे पिता रण में मृत्यु को प्राप्त होकर अवश्य ही वीरों के लोक में गए हैं अतः उनके लिए मुझे शोक नहीं करना चाहिए किंतु धर्म में पवित्र रहने पर भी जो उनका केस पकड़ा गया सब सैनिकों के सामने उनका अपमान किया गया यही मेरे मर्म स्थानों को छेद छेदे डालता है मुझ जैसे पुत्र के जीवित रहते भी उन्हें यह दिन देखना पड़ा गुरात्मा धृष्ट ने मेरा अपमान करके महान पाप किया है इसका भयंकर परिणाम उसे जल्दी ही भोगना पड़ेगा भी कितना झूठा है उसने बहुत बड़ा अन्याय करके छल से मेरे पिता का हथियार डलवा दिया अथा तो आज यह पृथ्वी इस धर्म राज कहलाने वाली का, लाने वाले का पान करेगी आज मैं अपने सत्य तथा इष्टापुर कर्मों की शपथ रखा कहता हूं कि संपूर्ण पांछालों का संहार किए बिना मैं कदा भी जीवित नहीं रहूंगा हर तरह के उपायों से पांचालों को नाश का प्रयत्न करूंगा कोमल या कठोर कर्म करके भी का नाश कर डालूंगा पांचालों का सर्वनाश किए बिना मैं शांति नहीं पा सकूंगा संसार के लोग पुत्र की चाह इसीलिए करते हैं कि वह ए एलोक तथा परलोक और महान भय से पिता की रक्षा करेगा परंतु मैं जीवित ही हूँ और मेरे पिता के पुत्रहीन की दुर्दशा हुई है निकार है मेरे दिव्य अस्त्रों को निकार है मेरी इन भुजाओं और पराक्रम को जो कि मेरे जैसे पुत्र को पाकर भी मेरे पिता का खींचा गया, अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे परलोकवासी पिता के ऋण से ऊण हो जाऊं श्रेष्ठ पुरुष को अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए तथापि अपने पिता का वध मुझसे सहा नहीं जाता इसलिए अपना पौरुष कहकर सुनाता हूँ आज श्री कृष्ण और पांडव मेरा पराक्रम देखे उनकी संपूर्ण सेना को मिट्टी में मिलाकर प्रदय का दृश्य उपस्थित कर दूंगा रथ में बैठकर संग्राम भूमि पहुंचने पर आज मुझे दे देवता गंधर्व अशु नाग और राक्षस भी नहीं जीत सकते संसार में मनुष्य या अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई अस्त्रवेत्ता नहीं है मैं एक ऐसा अस्त्र जानता हूं जिसे न श्रीकृष्ण जानते हैं न अर्जुन भीमसेन युधिष्ठ नकुल सहदेव झेठ शिखंडी तथा सातिकी को भी उसका ज्ञान नहीं है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 ऐसा कहकर भगवान अपने परम धाम को चले गए यह नारायणा मुझे अपने पिता से मिला है इसके द्वारा मैं युद्ध में पांडव पांचाल मत्स्य और कैकेयों को मार भगाऊंगा पांडवों को अपमानित करके अपने संपूर्ण शत्रुओं का विध्वंस कर डालूंगा ब्राह्मण और गुरु से द्रोह करने वाले पांचाल कुल कलंक ऋष को भी आज जीवित नहीं छोड़ूंगा अश्वस्थाना की बात सुनकर कौरों की भागती हुई सेना लौट पड़ी सभी महारथियों ने बड़े बड़े शंख बजाने शुरू किए उठी हजारों नवारे पीटे जाने लगे उन बाजों की तुमिल ध्वनि से आकाश और पृथ्वी उठी नेह की गंभीर गर्जना के समान उस तुमिल बात को सुनकर पांडव महारथी एकत्र हो परामर्श करने लगे इसी बीच में अश्वस्थामा ने आचमन करके दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया